दधाति पूर्व योवे वे वेदांश प्रयनोति तस्म संभ देवाबुद्धि प्रकाशम मु प्रभद्दे ओम शांति शां। शांति शंकराचार्यव बादरायन सूत्रभाष्य वंदे भगवुन ईश्वरों गुररात्मे मूर्तिद विभागिनेोम व्यादेहाय दक्षिणमूर्त नमः ओ शांति शांति शांति भगवान भाष्यकार के द्वारा विरचित तत्वबोध नामक प्रकरण ग्रंथ की चर्चा हम लोग कर रहे हैं इसमें जो उत्तरार्ध है भगवान भाष्यकार 24 तत्वों की उत्पत्ति का प्रकार बता रहे हैं तो चौबीस तत्वों में पांच तन कहो या सूक्ष्म भूत कहो या अपचकृत पंचमांत भूत कहो और पांच ज्ञानेंद्रिया चार अंतकरण पांच कर्मेन्द्रिय पांच प्राण ये चौबीस सूक्ष्म तत्व हैं इन्हीं से जो सूक्ष्म भूतों के सत्व गुण और रजो रजोगुण से उत्पन्न हुए हैं सूक्ष्म शरीर अंत पाति उन्नीस तत्व नौ तत्व उत्पन्न हुए हैं सत्वगुण से और १० तत्व उत्पन्न हुए हैं रजोगुण से अपचीकृत पंच महाभूतों के राजस से उत्पन्न हुए दस तत्व कौन कौन है पांच प्राण और पांच कर्म इन्द्रिय तन मात्राओं के सात्विक अंश से उत्पन्न हुए नौ तत्व कौन कौन है पांच ज्ञानेन्द्रिय हाँ, और आंतकरण चतुष्ट इन सूक्ष्म पंचभूतों के ही पंचीकरण से बन जाते हैं स्थूल पंचभूत तो जब इन तन मात्रात्त्मक सूक्ष्म पंचभूतों का पंचीकरण होता है तो पंचीकरण का प्रकार बताते हुए कहा गया कि जो पांचों सूक्ष्म भूत हैं, उनमें से प्रत्येक के दो दो भाग किए गए बराबर बराबर उनमें से प्रत्येक सूक्ष्म भूतों के प्रथम भाग को वैसा ही रखा और द्वितीय प्रत्येक भूत के द्वितीय भाग के चार चार समान भाग कर दिए उनमें से अपने आधे भाग को छोड़ करके बाकी चार भूतों के आधे आधे भाग के साथ प्रत्येक भूतों के द्वितीय अर्ध के जो चार भाग बनाए थे एक एक भाग मिला दिया एक एक अंश मिला दिया तो प्रत्येक भूतों का जो प्रथम भाग था आधा वह अपना आधा और बाकी चार भूतों से प्राप्त साढ़े बारह साढ़े बारह प्रतिशत मिलकर के पचास प्रतिशत तो ये पांचों भूत आ गए इनको कहा जाता है पंचीकरण प्रक्रिया और जैसे ही पंचीकरण प्रक्रिया संपन्न होती है तो अभी तक जिसे सूक्ष्म आकाश कहा जा रहा था सूक्ष्म वायु कहा जा रहा था वह स्थूल आकाश स्थूल वायु स्थूल तेज स्थूल जल स्थूल पृथ्वी इन नामों से कहे जाता है। पंचकृत पंचमहाभूत कहो या स्थूल पंचमहाभूत कहो ये हो जाता है इसके बाद ये जो आपका पंचीकरण संपन्न हुआ और इन पंचीकृत पंचमहाभूतों के ही सूक्ष्म अंश से चौरासी लाख प्रकार के शरीर उत्पन्न होते हैं उनके अवांतर चार भेद है चौरासी लाख प्रकार के जो शरीर शे, जिनको चौरासी लाख योनी कहा जाता है उनका चार विभागों में ही अंतर्भाव होता है चार ही प्रकार हो जाते हैं अंडज जरायुज स्वेदज उद्भिज। तो चारों प्रकार के स्थूल शरीर इन्हीं स्थूल पंचभूतों के सूक्ष्म अंश से अर्थात तो जिन्हें कहा जाता है उनसे उत्पन्न होता है ये यहां पर बताया गया एक पंचीकृत पंच महाभूतेभ्य चतुर्विध स्थूल शरीरम ब्रह्मा चतुर्दश भुवनानि संभूता स्थूल पंच महाभूतों से भौतिक सारा स्थूल प्रपंच निष्पन्न होता है स्थूल प्रपंच को ही कहा गया चतुर्विध स्थूल शरीर ब्रह्मांड और चतुर्दश भुवन इन नामों से स्थूल प्रपंच को कहा जा रहा है अब आगे हैं बारह नंबर पृष्ठ का अंतिम प्यारा उसमें भगवान भाष्यकार बता रहे हैं जीव तथा ईश्वर इनक, इनको बता करके इनके भेद को बताया जा रहा है वह भेद वास्तविक नहीं कल्पित है कल्पित का दूसरा नाम है औपाधिक औधिक शब्द का अर्थ होता है उपाधि निमित्तक। उपाधि है निमित्त जिसका उसे कहा जाता है औपाधिक तो स्थूल शरीर अभिमानी जीव नामकं ब्रह्म स्थूल शरीर जीव स्थूलशरीर प्रतिबिंबं भवति तो स्थूल शरीर में अभिमान करने वाले को कहा जाता है स्थूल शरीर अभिमानी और ये प्रत्यय हुआ है स्वभाव अर्थ में जिसका स्वभाव है क्या अभिमान करना किस में स्थूल शरीर में तो स्थूल शरीर में अभिमान करना जिसका स्वभाव है जिसका जो स्वभाव होता है ना वो कार्य उससे अनायास होता है जिसका अभ्यास पड़ता है वह कार्य मन बुद्धि चित्त अहंकार इंद्रिया और शरीर अपने आप करता है बिना रोक टोक के करता है, तो ये कहा जा रहा है कि स्थूल शरीर अभिमानी इसमें नैनी प्रत्यय है वो स्वभाव अर्थ में होने से अर्थ निकलेगा स्थूल शरीर में अभिमान यानी मैं पना स्थूल शरीर मैं हू मैं मनुष्य हूं मैं ब्रह्मचारी हूं मैं सन्यासी हू ये सब जो अभिमान है स्थूल शरीर विषय जिस अहम वृत्ति का आलंबन यानि आश्रय स्थूल शरीर है उसे कहा गया उस अहम वृत्ति को स्थूल शरीर अभिमान और वो अभिमान अनायास हो रहा है जिसका स्वभाव पड़ गया है स्थूल शरीर को मैं इस रूप में ग्रहण करने का तो उसे कहा जाएगा स्थूल शरीर अभिमानी पुल में तो अभिमानी दीर्घ रहेगा नीलिंग में अभिमानिनी और नपुंसक लिंग में अभिमानी ये अभिमान मूल शब्द है अभिमानिन नकारांत तो जैसे ज्ञानिन शब्द है, तो पुललिंग में ज्ञानी स्त्रीलिंग में ज्ञानिनी और नपुंसक लिंग में ज्ञानी नकार का लोक होगा और यहां पर है ब्रह्म प्रतिबिंबम का विशेषण ये और ब्रह्म प्रतिबिंबम ये नपुंसक लिंग है इसलिए स्थूल शरीर अभिमानी ये नपुंसक लिंग का प्रथमा का एक वचन है तो ये जो स्थूल शरीर अभिमानी चैतन्य है वह ब्रह्म प्रतिबिंबम भवति उसका नाम हो जाता है जीव नामकम ब्रह्म का स्थूल शरीर अभिमानी ब्रह्म प्रतिबिंब का नाम होता है जीव उसे जीव कहते हैं वो कौन सा जीव तीन प्रकार का जीव है ना वो तो तीन नाम कौन से जीव कहता विश्व तेजस प्राज्ञ तो ये स्थूल शरीर अभिमानी प्रतिबिंब जीव है तीन नामों में से इसका कौन सा नाम होगा विश्व विश्व नाम नामक जो जीव है उसके अभिमान का आलंबन होती है दो उपाधिया एक तो स्थूल शरीर और दूसरी जागृत अवस्था स्थूल शरीर और जागृत अवस्था अभिमानी को विश्व कहा गया था और ये विश्व क्या है ब्रह्म प्रतिबिंब ब्रह्म प्रतिबिंब का नाम है जीव और जीव ये सामान्य नाम है ऋषि जीव का ब्रह्म प्रतिबिंब रूप जीव का विशेष विशेष नाम आता है विश्व तेजस प्राज्य ये उपाधि और अवस्था अभिमान के विषय के रूप में बदल जाती है तो नाम भी बदल जाता है तो स्थूल शरीर अभिमानी जीवनामक ब्रह्म प्रतिबिंबम भवती और यह जीव ही यानी भेद की कल्पना जीव ईश्वर भेद की कल्पना ईश्वर ने की है कि जीव ने की है मैं अलग हूं ईश्वर अलग हैं मैं अलग हूं जीव अलग हैं ऐसा ईश्वर को भी भेद ज्ञान रहता है क्या है नहीं रहता का मतलब जीव की कल्पना है मैं ईश्वर से भिन्न हूं ईश्वर मेरे से भिन्न है यह कल्पना जीव कृत है ईश्वर कृत नहीं है इसे आगे बता रहे हैं कि स एव जीव तो स एव जीव यानी स्थूल शरीर में अभिमान करने वाला जो ब्रह्म प्रतिबिंब ब्रह्म प्रतिबिंब रूप जो जीव है वह जीव ही क्या करता है तो कहते हैं आत्मनी एव प्रकृतिया जीव ईश्वर भेद दृष्टि कल्पयती कल्पयती एक क्रियापद है कल्पयती का अर्थ होता है कल्पना करता है और कल्पना कर, कल्पयती इस क्रिया का कर्ता कौन है स एव जीव ये प्रथम है ना कर्तृवाच्य है तो स एव जीव का अर्थ निकलेगा वही जीव क्या करता है कल्पना करता है तो कल्पना का विषय क्या है जीव के भेद तो किसका भेद तो जीव ईश्वर का भेद जीवेश्वर यो हो भेद जीव ईश्वर भेद और उस भेद विषयनी जो दृष्टि है उसकी कल्पना करता है का मतलब दृष्टि है यहां अध्यास जीव ईश्वर के भिन्नता का अध्यास भ्रम भ्रांति कौन करता है जीव और कहा पर जीव ईश्वर के भेद की कल्पना करता है ये कल्पना तो भेद तो हो गया अध्यस्त तो एक प्रकार से एक जीव है एक ईश्वर है ये दोनों एक दूसरे से भिन्न है ये कल्पना कहा करता है जैसे व्यवहार अवस्था में शीप में चांदी की कल्पना करता है उल्टी पड़ी हुई चांदी धूप में चमक रही है और चांदी का संस्कार यदि उद्भुत होता है उचाक चिपके को देख करके तो इदम रजतम ऐसे रजत के रजत की कल्पना होती है रजत का भ्रम होता है किसको जीव को व्यवहार अवस्था में वो कहां पर चांदी की चांदी की कल्पना कर रहा है सुक्तिका में सुक्ति कामे यानी शीप में सुक्ति का कहते हैं शीप को तो शीप में चांदी के चांदी के भ्रम की चांदी के चांदी का भ्रम होता है ऐसे जीव ईश्वर भेद दृष्टि का भ्रम यानी भेद दृष्टि रूप भ्रम कहा पर हो रहा है तो आत्मनी आत्मनी यहां आत्मा शब्द का अर्थ जीव नहीं लेना ईश्वर भी नहीं लेना अपितु अधिष्ठान चैतन्य जीव और ईश्वर के भेद की कल्पना का अधिष्ठान है आत्मा आत्मा यानी सच्चिदानंद पहले जो बताया था तो दृष्टान्तगत सुप्ति का स्थानीय हो जाएगा आत्मा रजत स्थानीय हो जाएगा किसी को रजत का भ्रम हुआ किसी को रत्न का भ्रम हुआ तो रत्न और रजत के स्थान पर है जीव ईश्वर और का के स्थान पर आएगा आत्मा तो इस प्रकार ये जीव क्या करता है एक और आत्मा कितने हैं अधिष्ठान भूत आत्मा पदार्थ तो एक आत्मा में ही जीव और ईश्वर के भेद की भ्रांति जीव को होती है जीव ये कल्पना करता है भेद की जैसे एक चंद्रमा के एक चंद्रमा रूप जो अधिष्ठान उसमें दो चंद्रमा की भ्रांति होती है किसी किसी को और अपने आंख में थोड़ा अंगुली से दबा करके देखेंगे तो दो चंद्रमा दिखते हैं ना तो एक चंद्रमा हो जाएगा अधिष्ठान और दो चंद्रमा हो जाएंगे अध्यस्त अध्यस्थ है ऐसे एक आत्मा है अधिष्ठान और उसमें जीव और ईश्वर है भेद कल्पना के विषय अब ये पूछा जा रहा है कि एक ही आत्मा में जीव और ईश्वर के भेद की कल्पना जीव को कैसे हो रही है कल्पनाया निभ्रांति कि कथम इति चेत तो एक ही आत्मवस्तु में मैं जीव हूं और सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं ऐसी भेद कल्पना जीव को कैसे हो रही है प्रथम का है कैसे किस कारण से हो रही है तो इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भाष्यकार कहते हैं अविद्योपाधि ही सन आत्मा जीव इति इति्य तो एक ही आत्मा प्रकृति की अलग अलग दो अवस्थाएं हैं वहां एक प्रकृतिया शब्द व्यान आत्मनीय व प्रकृतिया तो प्रकृति कहते हैं मूल उपाधि को अव्याकृत को और इस प्रकृति की अलग अलग दो अवस्थाएं हैं एक है शुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति की अवस्था उसका नाम है माया और एक है प्रकृति की मलिन सत्वप्रधान अवस्था उसका नाम है अविद्या तो यहां और वो अविद्या प्रकृति उपाधिक ब्रह्म तो हो गया ब्रह्म इस नाम से कहा जाता है प्रकृति में गुणत्रय समान अवस्था में है माया में और अविद्या में गुणत्रय की समान अवस्था नहीं है अपितु रजोग तमोगुण बिल्कुल अभिभूत हैं। सत्वगुण अपने चरम उत्कर्ष पर हैं। ऐसी अवस्था माया कहलाई तो वहां रजोगुन तमोगुण तो बिल्कुल अभिभूत है सत्व गुण अभिवृद्धि को प्राप्त हुआ हुआ तो समान अवस्था तो तीनों गुणों की नहीं माना जाएगा माया उस अवस्था को कहा गया माया और वो उपाधि है जब आत्मा की बनती है तो माए उपाधिक आत्मा को कहा जाता है ईश्वर और मलिन सत्व प्रधान प्रकृति की अवस्था जिसे कहा जाता है अविद्या और उस अविद्या रूप उपाधि वाले आत्मा का नाम होता है जीव ये यह यहाँ पर कहते हैं अविद्या उपाधि ही सन आत्मा जीव इति उच्यते। तो अविद्या उपाधि वाला जो आत्मा है और अविद्या शब्द का समझना प्रक्रिया में मलिन सत्व प्रधान प्रकृति की अवस्था और उस मलिन सत्व प्रधान प्रकृति की अवस्था रूप उपाधि वाले आत्मा का नाम है जीव और ईश्वर कौन है तो कहते हैं माओपाधि आत्मा ईश्वर इति और माया रूप उपाधि से युक्त आत्मा हो जाता है तो उसे कहा जाता है ईश्वर और प्रकृति उपाधि का आत्मा को ब्रह्मा वो ब्रह्मा शेष ब्रह्म जो कारण भी नहीं है वो है प्रकृति से भी प्रकृति नामक उपाधि से भी रहित निरूपाधिक ब्रह्म उसे न तो कारण ब्रह्म कहा जाएगा न तो जीव कहा जाएगा न तो ईश्वर कहा जाएगा आ? हाँ गुणत्रय की साम्य अवस्था रूप उपाधि वो होती है महाप्रलय के समय प्रकृति की साम्य अवस्था होती है वो कारण अवस्था है सत्व गुण रजोगुण तमोगुण एक समान अवस्था में रहता है किसी का भी किसी पर कोई वर्चस्व नहीं होता कोई गुण किसी गुण के अधीन नहीं कोई गुण किसी, किसी दूसरे गुण का स्वामी नहीं माया में तो स्वामित्व है सत्व गुण के पास रजोगुण तमोगुण बिल्कुल अभिभूत है कैसे एक प्रकार से वो दक्षिणामूर्ति भगवान का चित्र देख रहा है ना उनके पैर के नीचे कौन है वो एक छोटा सा बालक और मूछ ना हुआ कौन है? है क्या है अध्यास भ्रम ये जीव ईश्वर भेद दृष्टि वो है वो जो दक्षिणा भगवान के पैर के नीचे है ना वो है अध्यास भ्रम उपे उसे अपस्मार कहा जाता है अपस्मार अपस्मार का मतलब स्मार कहते हैं स्मृति को स्मरणम स्मार भावअर्थ में स्मृत धातु से गये प्रत्यय करके स्मार बनेगा और अप का अर्थ है जैसे अपशब्द मतलब गलत शब्द प्रयोग ऐसे स्मार का तो अर्थ है स्मृति और अपस्मार का अर्थ हो जाएगा अपस्मृति अपस्मृति का दूसरा नाम है गलत ज्ञान गलत ज्ञान का ही दूसरा नाम है विपरीत ज्ञान विपरीत ज्ञान को ही कहा जाता है अध्यास भ्रम तो वो भ्रम है और दक्षिणामूर्ति भगवान है ज्ञान तो उनके पैर के तले है ना पैर के नीचे हैं एक ऐसे सत्तोगुण रजोगुण के पैर के नीचे रहता रहते हैं सत्गुण के पैर के नीचे रहते हैं रजोगुण तमोगुण ऐसे दक्षिणामूर्ति भगवान के पैर के नीचे है का मतलब दक्षिणामूर्ति भगवान का अपस्मार पर स्वामित्व है वर्चस्व है उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ता अपस्मार यानी ब्रह्म। थोड़ा भी उन्हें कष्ट नहीं पहुंचाता कष्ट कब होता है जब भेद में सत्य बुद्धि हो जाए। द्वितीय भयम भगवती लेकिन सत्य द्वितीय वस्तु प्रतीत हो जाए तब भय होता है और भगवान दक्षिणामूर्ति को कभी भेद में सत्यत्व तो बुद्धि नहीं होती तो सत्य भेद ये भय भे का हेतु है द्वितीय द्वय भयम के अनुसार ये वहां पर चित्र के माध्यम से बताया तो द्वितीय द्वे भवति तो अपस्मार जैसे भगवान दक्षिणामूर्ति के पैर के तले है दक्षिणामूर्ति भगवान का अपस्मार पर वर्चस्व है ऐसे माया जो प्रकृति की अवस्था है उसमें रजोगुण तमोगुण अपस्मार के तरह सत्व गुण के पैर के तले होते हैं का मतलब कुछ भी नहीं बिगाड़ते सत्व गुण का अपना थोड़ा भी प्रभाव सत्व गुण पर डालने में असफल रहता है कभी भी प्रयास कर ले तो उनको सफलता नहीं मिलती सत्व गुण ही सत्वगुण बढ़ा हुआ रहता है ऐसी एक प्रकृति की अवस्था है जिसे माया कहा जा रहा है और जब तक तमोगुण और रजोगुण अपना प्रभाव नहीं छोड़ते सत्व पर तब तक भ्रम नहीं हो पाता भ्रम नहीं होता इसलिए ईश्वर को माया उपाधि वाले होने पर भी ईश्वर की ओर से ईश्वर को द्वैत भ्रम नहीं है उनको हमेशा अपना जो अद्वैत आत्मस्वरूप है वह बिना याद किए ही याद रहता है उनके स्मरण में रहता है या आपको जैसे मैं मनुष्य हूं याद करना पड़ता है क्या बिना याद किए ही अहम वृत्ति जब भी बनती है तो मानव शरीर को आलम्बन बनाते हुए ही होती है ऐसे ईश्वर के अंदर यानी शुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति की अवस्था जो माया कहलाती है तद उपाधिक आत्मा के अंदर अहम वृत्ति जब भी प्रकट होगी तो वह शुद्ध स्वरूप को ही आलंबन बनाते हुए प्रकट होती है और सच्चिदानंद स्वरूप को आलंबन बनाने वाली अहम वृत्ति का नाम है ज्ञान ब्रह्मज्ञान आत्मज्ञान और अनात्मा को आलंबन बनाने वाली अहम वृत्ति का नाम है अभिमान अध्यास ब्रह्म, तो मलिन सत्व प्रधान प्रकृति की अवस्था जो अविद्या और उस अविद्या उपाधिक आत्मा को अविद्यागत रजोगुण तमोगुण के प्रभाव में सत्वगुण आने के कारण जब सत्वगुण पर तमोग हावी हो जाता है अपना वर्चस्व स्थापित करता है तो तमोगुण होता है आवरणात्मक वो क्या करता है आत्मा के अपने अविद्यागत सत्व गुण पर हावी हुआ तमोगुण जिस उपाधि है अविद्या उसके वास्तविक स्वरूप को आवृत्त करता उसे आवरण नामक दोष कहा जाता है आवरण हुआ और फिर स्वरूप को आच्छादित कर दिया तो स्वरूप प्रतीत नहीं होगा और रजोगुण क्या करता है सत्गुण पर अपना प्रभाव डालता है तो जो उपाधि है विक्षेप करते हैं कार्य को रजोगुण होता है विक्षेपात्मक का मतलब कार्य को प्रकट करता है और कार्य है स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर इस रूप में रजोगुण सामने आ जाता है और अहम वृत्ति बनेगी लेकिन वो अहम वृत्ति क्या करेगी ये जो शरीर त्रय है अनात्मा उन्हीं को आलमन करते हुए प्रकट होगी किसकी जीव की जीव कौन है आत्मा ही लेकिन कौन सी आत्मा अविद्या उपाधिक आत्मा तो अविद्या उपाधिक आत्मा में सत्तुगुण को अपने प्रभाव में लेने वाले रजोगुण तमोगुण होते हैं कार्यकर कर होते हैं एक प्रकार से गठबंधन की सरकार रहती है एक पार्टी की सरकार हो तो उसका जो एजेंडा है पूरा का पूरा वो अपने एजेंडे के अनुसार पांच साल कार्य कर सकती है ना और नहीं बहुमत है और फिर एक कार्यक्रम निर्धारित करते हैं कि पांच साल में इस एजेंडे पर काम करना है उस पार्टियां मिलाकर के गठबंधन करती है तो जो बहुसंख्या अधिक जिनके मेंबर हैं उनको दूसरे समर्थन करने वाले पार्टियों का भी मानना पड़ता है कि आपका जो उद्देश्य है उसको भी पांच साल में इतना प्रतिशत स्वीकार किया जाएगा उस उस पर कार्य किया जाएगा इतना प्रतिशत इस, इस पर किया जाएगा ऐसे रजोगुण तमोगुण एक प्रकार से अविद्यागत सत्वोगुण को सपोर्ट करने वाले हैं तो सत्योग को मानना पड़ता है रजोगुन तमोगुन की बात को भी कार्यक्रम को भी और तो का कार्यक्रम है रज तमोगुन का कार्यक्रम है वास्तविकता को ढकना तो सच्चिदानंद स्वरूप को ढक देता है कहते तो मेरा समर्थन चाहिए तो आत्मा को आवृत्त कर दो रजोगुन कहता है हमारा समर्थन चाहिए तो अद्वैत आत्मा है उसमें द्वैत उपस्थित कर दो।, दो दिखने चाहिए तो रजोगुण कार्य का रूप धारण करता है द्वैत का और सत्योगुण फिर रजोगुण ने जिस कार्य को प्रकट किया है उस कार्य विषय को कार्य को विषय बनाता कार्य विषय ज्ञान को उत्पन्न करता है सत्वा संजायतें ज्ञानम क्योंकि तो शुद्ध सत्व होगा तो अद्वैत ज्ञान होगा और मलिन सत्व होगा तो ज्ञान तो होगा उससे लेकिन रजोगुन ने जो कार्य उपस्थित किया है उसका ज्ञान तो रजोगुन ने किसको उत्पन्न किया है द्वैत को भेद को तो भेद विषय को ज्ञान ये अविद्यागत सत्वगुण का कार्य है और बिल्कुल पूर्ण रूप से शुद्ध सत्वगुण है माया में तो वहां पर कोई भेद या स्वरूप का आवरण डालने के लिए ये तमोगुण रजोगुण कहेंगे ही नहीं मजबूर करेंगे ही नहीं एक प्रकार से विपक्ष जो है शून्य है संसद की जितने सीटें थी वो पूरी की पूरी सत्व नामक पार्टी ने ही जीत ली है तो वो फिर रजोग का जो एजेंडा था तमोग का जो एजेंडा था आवरण तथा विक्षेप उपस्थित करना वो करेंगे नहीं तो ईश्वर को जब कभी भी देखेंगे ईश्वर तो अद्वैत ही दर्शन होगा सच्चिदानंद रूपता का ही दर्शन होगा वो ज्ञान ही रहेगा ब्रह्म ज्ञान यथार्थ ज्ञान प्रमा वो अपस्मार नहीं है भ्रम नहीं है और जीव को अपस्मार होगा अपस्मार का वर्चस्व रहेगा जीव में भ्रम का अध्यास का और ईश्वर में अपस्मार अभिभूत रहेगा ये हो जाएगा इसलिए यहां पर कहा अविद्योपाधि सन आत्मा जीव इति इति्यते और माउपाधि सन आत्मा ईश्वर इति उच्यते रूप उपाधि वाली आत्मा का नाम है ईश्वर और एवं उपाधि भेदात तो इस प्रकार जीव और ईश्वर की उपाधि अलग अलग है ऐसी कल्पना भी कौन करता है जीव अपने हीन उपाधि की और ईश्वर के उत्कृष्ट उपाधि की कल्पना करता है जीव ही जीव जीव को कल्पना ही करनी है तो अपने उपाधि के रूप में माया की कल्पना करता ईश्वर की उपाधि के रूप में अविद्या की कल्पना करता ये उल्टा क्यों किया तब तो ये समर्थ हो जाता ना माया उपाधि वाला समर्थ है सर्वज्ञ शक्तिमान है और अविद्या उपाधि वाला अल्पज्ञ अल्प शक्ति है और ये कल्पना की किसने जीव ने यानी अपनी स्वयं की कल्पना तो की अल्पज्ञ अल्प शक्तिमान के रूप में और ईश्वर की कल्पना की जीव ने ही किस रूप में सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान के रूप में ये उल्टा कर दिया इसका अर्थ है वो कल्पना करने में भी स्वतंत्र नहीं है जीव स्वतंत्र होता तो उस रूप में अपनी कल्पना करता ईश्वर के रूप में जैसा उसका पहले का संस्कार है उसके अनुसार वो करता है कल्पना जैसे स्वप्न देखने में आप स्वतंत्र है क्या जैसा संस्कार आपके मन में प्रकट होगा वैसा स्वप्न आपको दिखता है उस संस्कार के विषय वस्तु के रूप में संस्कार का क्या नाम स्वप्न प्रपंच दिखता है और संस्कार को उद्बोधित करता कौन है कर्म यानी आपकी साधना कर्म है आपकी साधना प्रयत्न ऐसे अद्वैत विषयक यदि संस्कार बुद्धि में होगा तो अद्वैत ब्रह्म ज्ञान प्रतीत होगा उसका ज्यादा स्मरण होगा अब द्वैत तो का भेद शिथिल रहेगा और जिसके अंदर भेद के ही संस्कार पहले से ज्यादा हैं वो माना जाएगा कि भेद प्रबल होने के कारण सत्य भेद उसको ज्यादा प्रतीत होगा ज्यादा सत्य भेद प्रतीत होगा तो हमेशा दुखी रहेगा जिसको भेद प्रतीत हो रहा है लेकिन अभेद और भेद दोनों भी प्रतीत हो रहे हैं भेद थोड़ा शिथिल है तो दुख की भी न्यूनता रहेगी कार्य की न्यूनता तथा अधिकता को लेकर के कारण की न्यूनता तथा अधिकता को लेकर के कार्य में न्यूनता अधिकता आएगी ना और कारण है भेद ज्ञान किसका कितना दृढ़ भेद ज्ञान है सत्य बुद्धि है भेद में उसको लेकर के सुख दुख होगा तो माए उपाधि आत्मा ईश्वर उच्यते एवं उपाधि भेदात् जीव ईश्वर भेद दृष्टि यावत् पर्यतम तिष्ठति तावत् पर्यंतम हाँ? सन् आत्मा हाँ व्याकरण में एक नूट आगम होता है जब पदच्छेद करेंगे तो सन आत्मा एक ही न, स, स के साथ ही जाएगा लेकिन संहिता होगी तो संहिता में न के बाद में जो स्वर वर्ण होगा उसे नुटागम होता गमो रस्वाद अचि नित्यम ऐसा एक सूत्र है ना अचवर्ण पर में हो और रस्व अथ पर में गम संज्ञिक वर्ण हो गम यानी प्रत्येक वर्ग का अंतिम पांचवा जो वर्ण है उसे गम ये नाम होता है क वर्ग का पंचम इसलिए प्रत्यंग आत्मा कहीं कहीं होता है डबल का, का। तो ये प्रत्येक वर्ण का पांचवा वर्ण हो जाएगा यदि उसके पर में स्वर वर्ण है तो तो आत्मा का आ स्वर है ना और में आकार रस्व है तो रस्व से पर में गम है न उससे पर में है आ आत्मा का आ उसे नुटागम गम हुआ आद्यंतो टकितों के अनुसार टित होने से आदि अवयव बनता है यानी आके पहले आता है इसे आगम कहा जाता है वो आया हुआ है तो जब अलग करेंगे संहिता नहीं मानेंगे तो न हट जाएगा एक अंतिम वाला न एक ही न रहे तो आत्मा ईश्वर ईश्वर इति भेदात् जीव भेद दृष्टिर् यावत् तिष्ठति तावत् सन्माच्येदृष्टिवर्यत जन्म रूप संसारो न निवर्तते कारणात् जीव एव इश्वर इश्वर इश्वर एव ईश्वर ईश्वर जीवः इति इतराभेद दृष्ट टिम जानियात तो ये कहते हैं कि उपाधि भेद को लेकर के जीव ईश्वर का भेद हुआ अविद्या तथा माया रूप अलग अलग दो उपाधि के कारण एक ही आत्मा जीव तथा ईश्वर इन दो नामों से कहा जा रहा है ये दो नाम पढ़ने में निमित्त बना उपाधि का भेद और वो दो उपाधि कौन कौन है अविद्या और माया अविद्या का मतलब मलिन सत्व प्रधान प्रकृति की अवस्था माया का अर्थ है शुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति की अवस्था एक ही प्रकृति की ये अलग अलग दो अवस्था रूपी दो उपाधि एक ही आत्मा की हुई तो हो एक ही आत्मा जीव तथा ईश्वर इन दो नामों से कहा जाने लगा लेकिन माए उपाधिक आत्मा को जीव नहीं कहा जाएगा ईश्वर ही कहा जाएगा ये व्यवस्था है अविद्य उपाधिक आत्मा को ईश्वर नहीं कहा जाएगा जीव ही कहा जाएगा एक शास्त्र ने बताई हुई व्यवस्था है प्रक्रिया प्रत्येक शास्त्र की अपनी अपनी एक व्यवस्था होती है ना प्रक्रिया होती है तो ये प्रक्रियाबद्ध वेदांत शास्त्र में जीव ये नाम उसी आत्मा का आएगा जो अविद्या उपाधिक होगा ईश्वर कहने से माया उपाधिक आत्मा को ही लेना यद्यपि जीव भी और ईश्वर भी आत्मा है लेकिन उपाधि एक दूसरे की बदल नहीं सकते वही रहेगी जीव की अविद्या ईश्वर की माया अब कहते हैं इस प्रकार ये जो उपाधि भेद है इसको लेकर के जीव ईश्वर ये दो बन गए एक ही आत्मा के दो रूप हो गए उनमें से एक ईश्वर रूपेण प्रतीत हो रहा है एक जीवत्व रूपेण प्रतीत हो रहा है यानि एक शास्य के रूप में प्रतीत हो रहा है एक शासक के रूप में प्रतीत हो रहा है शासक के रूप में कौन प्रतीत होगा ईश्वर शास्य के रूप में प्रतीत होगा हो जीव ईश्वर का जीव पर शासन होगा ना तो आगे है ये भेद ज्ञान जब तक रहेगा ईश्वर को अपना शासक अपने से भिन्न अपना शासक समझेगा अपने आप को ईश्वर का शास्य समझेगा और अल्पज्ञ अल्पशक्ति समझेगा फिर ये समझ लेगा कि मुझे संसार में इस लोक में यह यह प्राप्त करना है परलोक में यह यह प्राप्त करना है इसे कहा जाता है अविद्या काम कर्म फिर वो प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करेगा वो प्रयत्न है कर्म वो कर्म दो प्रकार का शास्त्रीय अशास्त्रीय शास्त्रीय प्रयत्न से निष्पन्न हुई क्रिया का नाम है शास्त्रीय कर्म धर्म उसका फल है मनुष्य योनि की अपेक्षा उत्कृष्ट योनि की प्राप्ति देवादि स्वर्ग आदि में जाएगा देवादि बनेगा और शास्त्रीय प्रयत्न से निष्पन्न हुई क्रिया का नाम है पाप अधर्म उसका फल होता है दुख दुख भोगने के लिए मनुष्य योनि की अपेक्षा निकृष्ट योनि, मध्यम योनि माना गया मनुष्य को मिश्र है यह इसमें धर्म धर्मा ये समान हो जाते हैं तो मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है पुण्यन पुण्य ऐसा यानी पुण्य कर्म से ण्य का फल भोगने के लिए देवादि शरीर प्राप्त होता है ये वहां वो श्रुति बताती है तो फिर कर, कर्म का फल भोगने के लिए तो भोगायतन शरीर चाहिए भोगोपकरण भी चाहिए तो भोगोपकरण सूक्ष्म शरीर तो वही रहता है और उस भोगोपकरण सूक्ष्म शरीर तथा उसका भी कारणभूत जो अविद्या कहो स्वरूप विषय का ज्ञान कहो, वह अज्ञान रूपी कारण शरीर और स्थूल भूतों का सूक्ष्मांश जो शरीर का उपादान कारण बनता है स्थूल शरीर का उन सब का गमना गमन होता रहता है गमन का नाम है मृत्यु एक शरीर से हमेशा हमेशा के लिए जाने का नाम है मृत्यु और दूसरे शरीर में प्रवेश करने का नाम है जन्म कुछ समय के लिए तो ये जो जन्म मरण रूप संसार है वो होता रहता है ये कहा कि एवं क्या नाम या, एवं उपाधि भेदा जीव ईश्वर भेद दृष्टि यावत पर्यंतम तिष्ठति जब तक ये भेद दृष्टि रहेगी यानी भ्रम रहेगा तब तक तावत पर्यतम जन्म मरणादि रूप संसारो न निवर्तते ये निवृत्त नहीं होगा जन्म मृत्यु होती रहेगी इसके लिए फिर क्या करना होगा ये जीव ईश्वर भेद को मिटाना होगा जीव ईश्वर भेद को मिटाने वाला है आत्मज्ञान ब्रह्मज्ञान तस्मात जीव एव इश्वर, इश्वर एव जीव ईश्वर इति इतर अभेद तस्मा कारणेदृष्टि जानिया दृष्टि को प्राप्त करो अभेद दृष्टि है जीव ईश्वर का एक बोध तो अहम ब्रह्मास्मी इत्याक ज्ञान प्राप्त कर ले तस्तने जब तक ये ज्ञान नहीं होगा तब तक संसार बना रहता है जिस कारण से उस कारण से अभेद ज्ञान को प्राप्त कर ले बाकी की चर्चा हम लोग कर पाते हैं ओम पूर्ण मद पूर्ण मिदम पूर्णा पूर्ण मुदच्य दे पूर्णस्णमा ओ शांति शांति शांति शंकर शंकरचार्यवं बाधरायण सूत्र भाष्य वंदे भगवरो गुरात्मे मूर्तिदय योम वजार विहाय दक्षिण नम ओ शि शांति शांति, शांति.